With his heart and absolute respect, we want to welcome uh, His Most Reverend Acharya Chandrakosamii Maharaj, and he has been kind enough to give us his time today evening. He's on a very very short, tight schedule visit, and uh, please bless us with your Madhuravani and your heart and your love, and uh, we are here for all your love and grace and blessings. Thank you very much for giving us Thank this you. time. Thank you. Thank you. You want to get the chairs ahead. You want to do that? Okay, everything changes now. All right, so <laughs> be informal, please. Yes. ये तो गिर रहा है ये नहीं है। भारी भार आवाज को कैसे देखेगा नहीं तर... शुरुआत की बात कीजिए मैं दिखा थोड़ी hmm. आवाज आपको तेज सकती है मैं करूँ अब रात नहीं रहा नहीं आवाज अब तेज करेगी में मत लगाइए मैं हिलका जाता हूँ ट्राई राधे राधे थोड़ी सी बेस राधे नहीं अभी थोड़ा सा बहुत अलग हल्का सर ये टेक्निक हमारे हाँ अरे ये तो अब ज्यादा हो गया दिस टू स्पीकर्स बी फीलिंग बट वी हैव अबाउट 16 अदरवाइज अरे वाह सारे चेहरे बढ़िया रहे हैं याद आ कीर्तन करने वाला कौन है किसकी वाणी मधुर है सिर्फ दो मिनट का पहले तो कीर्तन करके थोड़ी सी एनर्जी आते हैं उसके बाद फिर करेंगे मेरी बारी नहीं है भैया कोई इसमें आप में से कोई आए मंजुलिका यू वांट टू मंजूल क्या आ जाए आ जाए आ जाए दो मिनट यू नो वन भजो रंग गो रघु रंग गो लघु गौरा चाना शबग्रां भ्याम तनु सुशोभ विभंग्रम कलुवक्श्रील श्री राधा रमण नमा श्रीश्रील राधा रमण नमा श्री श्री श्रीश्री राध रमण नमा जन्मा सेन्न्वयाद तरतचा स्विगस्वरा तेने ब्रह्म आदि कव मुहय तेजो बारी मृदा यथ विनिम यो मृषा धामना स्व सदा निरास्तकुहकम् सत्यम परी मही अहो स्तन कालकूट यदा झिकापा यद्य साधवी ले गति तथा दयाल शरण व्रजेम नौमीडते ब्रभपुषे तड़ीदराय कुंज पीपेक्ष लसन्मुखा वनया स्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु मृदुपदे मृदुपुपांग्र जाय मनोजब मृत तोल्यगम जिते बुद्धिवता वरिष्ठ वाताज वानूत मोख्यम श्री श्रीरामदूत शरण प्रपद्ये नमः ओम गुरुवे नमः नम ओ नमः हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे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 राम राम हरे हरे जय जय श्री राधे जय जय श्री राम <laughs> रास, रास रस नायक, रस, रस ध रसो बहिशह श्री राधारमण देव की असी मनोकंपा कृपा से हम सभी भक्तगण श्रोता गण वैष्णव गण साधु गण स्पिरिचुअल कम कंपिरिचुअल कंपनी श्रीहरि कथा का इस अपना श्रवण हेतु अफगान हेतु स्नान हेतु अपने मन बुद्धि चित अहंकार की शुद्धि हेतु हम सब अनुपस्थित हुए है। देखो, तो हैं देखो कथाएं तो बहुत है और यहाँ पे बड़े नए सारे चेहरे भी दिख रहे हैं थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि कहा की बात करू अभी एक पुराण के अंदर कथा आती है कि एक बार एक किसान के खेत में गाय चली गई किसान रोज सोचता था कि मुझे लगता है कि कोई मेरे खेत में आके मेरे फल सब्जियों की चोरी करके चला जाता है तो रात्रि के समय वह डंडा लेके बैठ गया कि भाई अब अगले दिन अगर कोई आया उसे मार मार के उसे याद दिला दो भैया अगले दिन गौ माता फिर से आ गई फ्री का मिल था उसे <laughs> गौ माता जैसे ही महाराज अंदर गई और यहाँ पे उसने लठिया उठाई और लठिया इतनी मारी इतनी मारी इतनी उसने भाई जब क्रोध आता है तो कुछ याद नहीं रहता महाराज इतनी लठिया कि गौ माता की हत्या कर दी गौ माता की हत्या कर दी महाराज गौ माता की आत्मा किसान के पास आई और किसान से इससे बोली ब्रह्म हत्या कर तुझे पाप लगा है तू उस पाप को स्वीकार कर है? किसान डर क्या किसान बोला यार ब्रह्म हत्या कुछ भी कर लो पूरी स्मृतियां कहती हैं अगर आप अष्टादश स्मृतियां अगर आप पढ़ो सबके अंदर यही लिखा है कि आप सब पापों से आप दूर हो सकते हो आप सब पापों को आप हटा सकते हो परंतु ब्रह्म हत्या का पाप कभी भी नहीं हटता है गाय को मारने का पाप गाय के अगर मैं बोलू सिंघ तक को अगर आप तोड़ देते हो तो उसका पाप भी ब्रह्म हत्या के समान किसान बोला मैंने तुझको नहीं मारा है। गाय बोली तेरी हैठिया तू मार रहा था और तू कह रहा तूने नहीं मारा बोले मैंने नहीं मारा है बोले इंद्र ने मारा है बोले इंद्र बीच में कहां से आ गया बोले देखो हाथों के देवता है इंद्र <laughs> इंद्र की शक्ति के बिना हाथ नहीं उठ सकता है उसने तुझे जान से मारा है ब्रह्म हत्या का पाप उसे लगेगा गौ माता सीधी शादी तो होती है महाराज चली गए इंद्र देवता के पास इंद्र देवता महाराज स्वर्ग में विलास कर रहे थे विलास करते हुए गाय आई हूं बोली तूने हमको मारा है भ्रम हत्या का पाप लगेगा बोले क्या टेंशन है <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> बोले भैया कहते यहां पर नृत्य देख रहा हूं बड़ा कंफ्यूज बोले भाई मैंने नहीं मारा है। <laughs> <laughs> <laughs> बोले ठीक है मैं ये हाथ में है परंतु जब तक आंखें नहीं देखती हैं तब तक तो तुम विटनेस ही नहीं कर सकते उन्हें मेरी गलती नहीं है तो सूर्य भगवान के पास जाए क्योंकि चक्षु के जो देवता है आंखों के जो देवता है वो सूर्य है ब्रह्म हत्या का पाप उसको लगेगा भाई यार जी तो गवर्नमेंट ऑफिस में जैसे एक डिपार्टमेंट में भागते हैं ना ऐसे ही इंद्र के पास हम गाय माता सीधे पहुंच गए सूर्य लोक में सूर्य लोक में पहुंची सूर्य लोक में सूर्यदेव से बोली कि हे सूर्यदेव आपने हमको मारा है आपके ऊपर ब्रह्मत्या का पाप लगेगा सूर्य सूर्यदेव बोले भैया चार घोड़े हैं मेरे <laughs> और मुझे मालूम है मुझे कहां से रोज परिक्रमा करनी है और कहां खत्म करनी है बोले मैंने कहा अब तक गया तेरे कहा तुझे मारा कुछ करा बोले कुछ जानता ही नहीं नहीं तू कौन मैं कौन मैं कोई संबंध है दूर दूर तक कहा ऐसी बोले हाँ लगेगा बोले किसके ऊपर लगेगा बोले बुद्धि है ना बुद्धि आंखों से देखा पर उसके बाद मैसेज गया बुद्धि में यह सही काम हो रहा है कि गलत काम हो रहा है बुद्धि ने कहा गलत काम हो रहा है चोरी हो रही है हाथ उठाओ तो बोले बुद्धि के देवता जो ब्रह्मा है ना उनके ऊपर ब्रह्मत्या ठीक <laughs> भैया भैया वो तो ब्रह्मलोक पहुंच गई ब्रह्मा जी बैठे हुए वेदों का गान कर रहे हैं ये वहां पहुंची बोले आपके ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया बोले कहा से लग सकता है मेरे ऊपर मैं तो यहाँ वेदों का स्मरण कर रहा हूँ गान कर रहा हूँ नीचे गया नहीं पृथ्वी लोक पे मैंने तुझे मारा ही नहीं बोले नहीं देखिए उसने फिर पूरी कहानी सुनाई कैसे हाथों का देवता फिर आंखों का देवता फिर अब बुद्धि पे आके अटक गए ब्रह्मा बोले यार रोकी बुद्धि विवेक की बात तो सही है परंतु जब तक रहता रहता है, आहंता रहती है, रहता है है, है, है, रहती अहंकार अहंकार अहंकार ना, भाई ठेस ठेस तो तो को को लगता है। तो को लगता है। बोले ये हमारी जगह इसमें ये कैसे आ गई गई है ये अहंकार को चोट लगी थी आ? बोले ये मेरी गलती नहीं है भगवान शिव के पास जाओ क्योंकि अहंकार भी देवता तो वो है भैया भगवान शिव तो राम राम राम राम करते हुए कैलाश पे बैठे हुए थे पहुंच गई वहां पे और जाके बोली कि भैया हमने तो ब्रह्म आपने करी है और आप अहंकार के देवताओ पाप आपको लगेगा शिव जी हाँ। तो महाराज आदि तो भागु में रह में धतूरा खा के <laughs> भाई इतना नामामृत प्रेम इतना चढ़ा होता है इतना नशा नाममृत का रहता है उनके अंदर में कुछ याद रहता है उन्होंने तो भैया पूछी अपनी धर्मपत्नी से नीचे गया था क्या मारा। <laughs> <laughs> <laughs> बोले नहीं महाराज आप तो यहीं बैठे हो मैं तो तो <laughs> उसकी तरफ बोले दे, देखते हुए तुझी? माना तुझे तू मरी डे पड़े पर विष्णु की इच्छा के अनुसार सब कुछ होता है, पत्ता पत्ता भी कृष्ण की इच्छा से हिलता है आ? तो सबके करता धड़ता पीछे के डायरेक्टर तो कृष्ण ही है ना हम तो निमित्त मात्र है कृष्ण के पास जाओ उनके पास पहुंच गाय बोली बात तो सही कह रहे हैं <laughs> कृष्ण के बिना तो पत्ता भी नहीं चलता है हवा भी नहीं चलती है उन्हीं के डर से होता है भाई भागवत कहती है स्वयं आप भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हवा भी मेरे डर से चलती है सूर्य भी प्रतिदिन मेरे ही डर से उगता है बोली आपने बिल्कुल सही बात भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच गए भगवान से बोली आपने मुझे मारा भगवान बोले यार मैं तो हूं ऐसा <laughs> करें मैं दूसरो माली बन के चलू और भाई किसान के पास चलता हूँ फिर बात करते हैं महाराज दूसरे माली बने भगवान श्री कृष्ण और वहां बघिया में पहुंचे वहा किसान के उस खेत में पहुंच के बोले अरे वहाँ फूल खिले हैं अरे वहाँ क्या बढ़िया सब्जी हाँ हाँ मैंने कराई थी मैंने अपने हाथों से ये मेरा ये बच्चा है मैंने इसे ये दाम दे रखा है उसे वो नाम दे रखा है भगवान ने गाय को बुलाया गाय से गई भैया लाठी इसकी खेत इसका बच्चा इसके हाँ तो मारने वाला मैं से हुआ इसने स्वयं मारा है का पाप इसको लगेगा अगर इस confusion में हम फंस अब जब कुछ चारा नहीं दिखे और ब्रह्मत्या का पाप लग रहा है तब भागते ज्योतिषाचार्यों के पीछे कि तुम्हारा राहु केतु मंगल सनि बिगड़े मैं सही कर दो <laughs> और महाराज जन्मपत्री खुल खुल जाती है, बड़ी -बड़ी खुल जाती हैं बड़ी-बड़ी और रोज शनिवार के के के दिन महाराज जी चढ़ाओ और पीपल पीपल तो बहुत पेड़ बड़े बोले अरे शनि उतर रहा है सबका मैंने बहुत बढ़िया सब सब बचना चाहते हैं हाँ गलतियां होती हैं दूसरे की गलती कभी माफ नहीं होती अपनी गलती ठाकुर जी देख लियो <laughs> <laughs> फिर हम भागते हैं गुरु घंटालों की शरण में गुरु नहीं गुरु घंटालों की शरण में जिन्हें एबीसीडी भी नहीं मालूम है एबीसीडी भी नहीं मालूम क्या शास्त्र कह रहा है क्या बात है उसने कह दिया तेरा राहु बिगड़ा हुआ है हाँ जी चलो जब करा लो अंग पहन लो भारत दस दस अगूंतियां आ, आ जाती हैं हाथों तो में शास्त्र कहता है कि किसी भी देवी देवता की उपासना कर लो जो पाप करा है वह कभी खत्म नहीं होगा कुछ समय के लिए जरूर ढाल के रूप में वह देवी देवता आ जाएगा भगवान की निगाह बड़ी मारा खट कौन है? भागवत की अपनी गीता क्या कहती है चौथा अध्याय महाराज भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस बात को कह रहे हैं चौतीसवा श्लोक हा? सबसे पहले जा गुरु की शरण ग्रहण कर गुरु से शिक्षा प्राप्त कर गुरु से अच्छा पैंतीसवें अध्याय में बोले यह गुरु कौन है बोले तत्वदर्शी तत्वदर्शी जो तत्व को जानता हूं गुरु घंटाल नहीं महाराज आज तो मैनेजमेंट गुरु और माने ली डांस गुरु जे गुरु वो गुरु बहुत है कहीं है <laughs> कोई गुरु नहीं श्री गुरु मैं बोलता हूं भक्ति मार्ग के अंदर श्री गुरु की आवश्यकता है श्री गुरु कौन श्री गुरु ही? श्री रेवा गुरु इति ही श्री गुरु जो प्रिया जी जिनकी गुरु है प्रिया जी जो स्वयं में गुरु हैं वह श्री गुरु श्रीया अनुग्रही तो श्री गुरु जिनके ऊपर श्री प्रिया जी का आशीर्वाद है वह गुरु वह तत्वदर्शी गुरु होते हैं श्री गुरु अब श्री गुरु के पास जाओगे कि महाराज बड़ी सारी टेंशन है सब कहे थे राम ने भी जब रावण के संग युद्ध करा था सबको मानने के बाद वशिष्ठ मुनि के पास भागा था रामायण कहती है क्यों भागे थे महाराज सब यज्ञ करवाओ जितने भी पाप करें सब भूल जाए पांडव भी भागे थे महाभारत के अंदर आता है कि महाराज सब हो गया भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे भगवान श्री कृष्ण बोले अच्छा चिंता मत करो मैं तुम्हारे सब यज्ञ करवाता हूं कितने सारे यज्ञ करवाए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें पाप मुक्त करने के लिए भाई मारा तो सही ना उन्होंने चाहे युद्ध में मारा हो क्षत्रिय का धर्म क्यों ना हो हा? परंतु कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पाप रहा होगा उन सब को धोने के लिए अब श्री गुरु के पास जाओ श्री गुरु के पास पहुंचे श्री गुरु बोलेगा भैया हरि नाम कर लो सब सही हो जाए तो बोलो यार क्या टेंशन है बड़े यज्ञ कराओ तो कुछ अंगूठिया पहनवाओ बड़े-बड़े माला फेरने दो तब जाके तो सही होता है नाम से क्या सही हो जाएगा यहाँ विश्वास की बात आती है परंतु यह बड़ा सरलतम उपाय है ना तो किसी को जब सुई का बड़ा आनंद आता है ना हमारा सुई लगवा दो आप कभी गाँव में जाओ अपने यूपी बिहार की तरफ वहां पर मरीज जो होता है डॉक्टर के पास जाता है ना तो डॉक्टर उसको दवाइयां नहीं देता है हमेशा कहते <laughs> वो ग्लूकोस की एक बोतल भी संग में रखते हैं और, और उस ग्लूकोस की बोतल में महाराज सीलिंग लगाई और ग्लूकोस ही चढ़ा दिया आधी बीमारी तो ऐसी चली जाती है सुई लग गई <laughs> <laughs> बहुत होता है वहां आप, आप कभी गांव में अगर आप जाओ आप इसी को देखोगे कोई दवाई नहीं देता सुई लगवा लो उनका दिमाग वही अटका हुआ है हम सबका भी दिमाग ऐसे ही अटका हुआ है अपने ग्रहों को कैसे सही करा दिया है अरे भगवान श्री कृष्ण का नाम नवग्रह को सही करने वाला है नवग्रह को कैसे देखो हंस इट इज प्रूव करूंगा आज भगवान सूर्य हाँ सूर्य देव हम्म भगवान राम इन्हीं के वंश में पैदा हुए घर के यहां कर दो दूसरी बात लगा लो दूसरा संबंध लगाओ यमुना जी सूर्य देव की पुत्री है और यमुना जी भगवान श्री कृष्ण की अष्टपत्नियों में से एक पत्नी है तो भैया ससुर साहब हैं तो ये तो कृष्ण जी के भक्त का बचना बिगाड़ सके चंद्रदेवता चंद्रदेव था, चंद्र था। सूर्य के बाद चंद्र आता है नवग्रह चंद्र देवता कैसे बिगाड़ेंगे हमारा कुछ चंद्र देवता तो तुम्हारा स्वयं भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो स्वयं ही चंद्र के अंदर हुआ चंद्रवंश के अंदर हुआ है और सच में देखो तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो उनके पिता भी हैं सोम के तो दोनों संबंधों से भी महाराज ये दूर रहते हैं चंद्र देवता मंगल जी बड़ा क्रूर ग्रह हो ए, मंगल भारी है तेरो शादी ना है रही महाराज <laughs> <laughs> उड़ीसा की तरफ गयो, मैं कहीं कथा करने के ताई बात कुतिया से कुत्ता से शादी करा रहे बोले मंगल मंगल सही है है कुत्ता में हमारे है, है। तो से से पीपल के पेड़ विवाह होता रिवाज है भैया शास्त्र के अंदर लिखा है कि जब सीता जी का विवाह हो रहा था तब वशिष्ठ मुनि ने यह कहा था कि कन्या का भाई वो होती है ना रिवाज जब कन्यादान होता है तो वो हाथ में खील डालने का भाई कार्य करता है कन्यादान के समय क्या लाजा होम कहते हैं उसे लाजा होम तो महाराज लाजा होम के लिए कन्या का भाई आ जाए उस समय पर महाराज जब सीता जी के जो भाई हैं वह तब तक नहीं आ पाए उससे पहले धोती वोती बांध के दुपट्टा कस के मंगल आ गए और मंगल आके बोले कि यह भूमि पुत्री हैं सीता भूमि पुत्री हैं और मैं भूमि भूमिपुत्र हूं हा? तो इस नाते से ये मेरी बहन बहने और मैं कन्यादान दूंगा तो भैया जो तो सालों लगे रिश्ते में बोखा तो बिगाड़े हो भैया अपने जीजा को क्यू ना बिगाड़ सके बुद्ध बुद्ध की महाराज के तो सब उपायों में क्या दे रखा है विष्णु शस्त्र नाम करो सही हो जाओगे गोपाल शस्त्र नाम करो सही हो जाओगे मानो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करो अपने आप सही हो जाओगे ठीक भैया हरी नाम में ही बता रहा हूँ ये आपको देखो कृष्ण नाम से सबके सब, सब ग्रह कैसे सतर चले बृहस्पति अरे ये तो स्वयं में गुरु है भैया जो तो देवताओं को पाठ तो पढ़ावे हनुमान इनके गुरु हैं हनुमान इनके गुरु हैं और हनुमान कौन है कृष्ण भक्त है और गुरु तो कभी इधर उधर आपको लेके भी नहीं जाते और जिसका गुरु सही है वो भक्ति में स्वयं लग जाता है तो ये तो कभी बिगड़ते ही नहीं है ना? ये तो बड़े सुधरे सुधरे चलते है शुक्र ये दैत्य ग्रह है शुक्र हा? फुल फॉर्म क्या है इसकी शुक्राचार्य है शुक्राचार्य कौन वो दैत्यों के गुरु जो हुए थे शुक्राचार्य परंतु किसी ने पढ़ा शुक्राचार्य कौन है भगवान श्री कृष्ण के भक्त है अरे गुरु कहां से बन जाएगा जब तक भक्त नहीं होगा जब वामन लीला में भगवान श्री वामन देव महा आए राजा बलि से महाराज तीन पग में उन्होंने यह त्रिलोकी ले ली और राजा बलि भी वरण कर लिया उसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं शुक्राचार्य से हे शुक्र अब तुम इस यज्ञ को पूर्ण करो इसमें पूर्णाहुति दो। उस समय पर शुक्राचार्य कहते हैं कि महाराज यज्ञ का एक ही निमित्त होता है कि यज्ञ नारायण कब प्रकट हो जाएं और यज्ञ नारायण तो आप साक्षात रूप से यहां आ चुके हैं तो महाराज इसमें पूर्णा होती कि कोई जरूरत नहीं है बोले नहीं मैं कह रहा हूं होती करो तब शुक्राचार्य का कहना था कि हे भगवान अगर आपकी यही आज्ञा है तो हरिनाम संकीर्तन से बड़ी पूर्णाभूति कुछ नहीं हो सकती है और लीला के अंदर स्वयं लिखा है कि शुक्राचार्य ने हरिनाम संकीर्तन करते हुए महाराज उस पूरे यज्ञ की पूर्णाभूति दी जो तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के भक्त तो दूसरे भक्तों से क्या कहेंगे श्री कृष्ण के भक्तों से कोई कुछ नहीं कहता शनि इससे तो सब डरते हैं। जिस भारी है है एक्सीडेंट शनिवार को जो लोहे की वस्तु मत खरीदना। हर एक के घर के अंदर जो टेंशन है गाड़ी शनिवार को तो लेना भी नहीं सुबह से तेल चढ़ाना चालू कर देते हैं कब मैं तो कनाडा में रहा महाराज महा भीड़ देखता था कथा के अंदर या तो मंगल को आती थी या शनि को आती थी ए, मैंने कही तिरछी क्या है ये दो दिन क्यों आती है बोले महाराज जी आपकी कथा सुनने नहीं आती है शनि में आती है शनि से सब डरते हैं शास्त्र कहता है शनि कौन है भगवान श्री कृष्ण का भक्त हर शास्त्र के अंदर लिखा है परम वैष्णव है परम वैष्णव वैष्णव भी नहीं परम वैष्णव शुद्ध भक्त है शनि और इतना कृष्ण प्रेम और कृष्ण स्मरण और कृष्ण चिंतन में रहता है कि महाराज उनकी आंखें आधी झुकी हुई रहती हैं कथा आती है शनि की उसमें आपने किसी ने पुराणों में अगर कभी पढ़ी हो कि उनकी स्त्री उनके पास आई यह कहते हुए कि महाराज कुछ तो कृपा हम पे करिए भगवान आपके शनि देव ने देख के भी उन्हें अनदेखा कर दिया तब उनकी पत्नी ने उनसे गुस्से में कहा आप तो मेरी तरफ भी आंख उठा के नहीं देखते हैं। इतने बड़े भक्त हैं ठीक है मैं आपको श्राप देती हूँ आप किसी की तरफ भी आंख उठा देखोगे तो मैं जल के भस्म हो जाएगा शनिदेव बोले बहुत अच्छा करा देवी <laughs> मैं तो वैष्णव का काम होता है दैन्य का जिसमें अहंकार नहीं होता मैं तो अपने चरणों की तरफ देखता हूं। की की महाराज आप के आप शनि शनि कभी भी देखिए दृष्टि अपने चरणों पे रहती है वैष्णव का काव्य है यह का है जिसमें अहंकार नहीं इतना कृष्ण प्रेम में कृष्ण नाम में तन्मय हो गए हैं कि महाराज दस नाम जो दशरथ वाच में जो दशरथ जी ने उनके कहे है कौड़स पिंगल बब्रू मंद सौरी कृष्ण एक नाम इनका कृष्ण भी बढ़ गया और कृष्ण नाम लेते हुए इनका वर्ण भी इनका खुद का कलर भी कृष्ण हो चुका है काला पड़ चुका है श्याम रंग हो चुका है ये तो हमेशा खुश हो जाते हैं अगर आप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं इस बात की गारंटी शास्त्र देता है मैं तो कोई हूं नहीं शास्त्र देता है शास्त्र कहता है शनि उसका कभी कुछ नहीं बिगाड़ता और आप अगर शनि के महाराज शनि से अगर पीड़ित हैं उस समय पर अगर आपने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर ली इस दुनिया का कोई भी नहीं है जो आपका का बाल वाक बन जाए शनि इतने बड़े भक्त हैं उसके बाद आते हैं एक प्राण दो दे राहु और केतु <laughs> इनमें तो बड़ी कुंडली मार मार के बैठे हैं महाराज ऐसी कुंडली मार के बैठे हैं या तो आदमी भागे सोमनाथ जी की तरफ या उज्जैन में महाराज काल सर्प की पूजा करानी है अच्छा तेरे उस पे तो भैया वो बैठ गये राहु और केतु कुंडली मार के का काल सर्प है तुझे तो तेरे ऊपर तो जे बलाये आ जाएंगी आदमी आ टेंशन में वही आ जाए यह व्यक्ति अरे राहू केतु कोई कहता है सूर्य की उपासना कर वो नहीं सूर्य की भी नहीं कोई कहता है देवी की उपासना करो राहु के तुम महाराज तुम्हारे हाथ में आ जाएंगे हनुमान की उपासना करो क्योंकि ये कथा आती है जिसमें ये सब के सब बंदी बन गए थे नवग्रह तब भगवान वह तब हनुमान जी ने आके इनको रिलीज करवाया तो सबके सब बड़े सब खुश हुए कहा महाराज आपकी कोई उपासना करेगा आपके ऊपर कर। तो आपका भक्त जो है वो हमेशा बचा रहेगा ग्रहों के दुष्प्रभाव से अरे राहु केतु थे तो एक ही प्राण है तो एक ही प्राण दो भी कैसे हुए थे मोहिनी अवतार में महाराज जब सुदर्शन चक्र चलाता डर के भागे थे दोनों के दोनों ये भगवान श्री कृष्ण के सामने कभी टिकते नहीं है ना उनके वैष्णवों के सामने कभी टिकते हैं मोहिनी की उपासना कर लो एक सेकंड में राहु केतु दूर भाग जाए मोहिनी कौन है वही तो भगवान श्री कृष्ण है वही तो भैया सिर्फ नाम है वैष्णव के आगे कहीं कोई नहीं आता परंतु सबसे सरलतम विधि है ना नाम कर लो इसी में ही तो नींद आती है भैया कोई बोलते सोले माला कर लो फिर तो ऊपर से टेंशन ये रहती है कि हरे कृष्ण पहले आना था कि हरे राम पहले आना था जो ताली तालीट रहे हैं वो इसे अच्छी तरह से और करते करते राम राम राम राम राम कृष्ण कृष्ण <laughs> <खिश। laughs> कितनी बार भूल महाराज ये नामों का बत्ते सक्षरों का मंत्र कभी भी सही से नहीं बोल पाते व्यक्ति महाराज पंडितों के चक्कर में ज्योतिषाचार्यों के चक्कर में भागता है देखो शास्त्र है सही है हाँ ज्योतिष की अपनी मान्यता है सही बात है हाँ मैं कह रहा हूं गलत नहीं है कहीं पर भी पूरी प्रामाणिक है क्योंकि भाई ये तो वेदिक शास्त्र है हाँ जो ज्योतिष है वेदिक शास्त्र है बिल्कुल सही है ट भगवान श्री राम के समय भी महाराज उनका ज्योतिष हुआ था भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और समय भी ज्योतिष हुआ था और ज्योतिष के प्रणेता जो कहे गए हैं है, वह श्री गर्गाचार्य कहे गए हैं जो यदुवंशियों के जो वसुदेव देव की गुरु हैं कुल गुरु हैं उन्होंने ज्योतिष शास्त्र की संरचना करी थी तो ज्योतिष शास्त्र गलत नहीं है यार एक के सवा लाख जब किसी के साढ़े लाख जब जिंदगी बीत जाएगी इनके जब उनके जब सबको साधने में एक साध साधे सब साधे और सब साधे सब जाएं एक को साथ के चलो इधर उधर मुंह मारोगे कुछ नहीं होगा एक को साथ लो भगवान श्री कृष्ण के चरण पकड़ लिए चरण कमलों की महाराज जो शांति प्राप्त होती है समाग्ध है तुम्हारे शीश लोटेंगे सबसे सरल चीज यह है ना यही नहीं समझ में आप अहंकार बहुत है हमारे अंदर देखो आत्मा का तो जन्म होता ही नहीं है गीता कहती है आत्मा मरती भी नहीं है अहंकार का जन्म होता है और अहंकार मरता है और भक्ति योग ज्ञान योग यह सबके सब योग आपके अहंकार कैसे नष्ट हो उसकी बातें करते हैं अहंकार असली बात चीज है अच्छा मेरी बिल्ली मुझसे तो लड़का हो के अपने पिता से ऐसे बोलेगा यार जीवन में चौरासी लाख योनियों मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है इस मनुष्य जीवन जब प्राप्त हुआ है चौरासी लाख योनियो में इसने कितने पिता बना लिए कितनी माता बना ली तू अभी भी इस पे देखने में लगा हुआ है ये मेरा पुत्र है चौरासी लाख बार तूने मानी कितने अपने पिता और पुत्रों को छोड़ा है कितने पिता बन गए परम पिता की याद नहीं आई आज भी अहंता, ममता उसी में लगे हुए हैं, महाराज कृपा ये हमारा ये हमारा बालक है ये हमारी जगह भगवान कहते हैं यार तो मेरा तो कुछ है ही नहीं फिर तो मैं तो बोलूं मैं कड़क -कड़ में बसा हुआ हूं पहले से कब्जा तो मेरी सिग्नेचर है, है।, है? तो है आकल नहीं है वो ममता है भक्ति के अंदर यही तो चीजें तो है अहंता और ममता अहंकार और ममता कि हमसे बड़ा कौन है भगवान के पास जाके इतना चढ़ावा चढ़ा दिया अरे ये नोट तो महाराज अमेरिका में भी ना चले और वैल्यू तो रोज गिरती जा रही है अमेरिका में कोई ना लेकिन तो तुम रुपया लेके जाओगे यहां तो तुम भारत चौड़ी छाती करके चढ़ाओ ये हमें भी दुपट्टा तिलक लगा प्रसाद दे भगवान जो है में एक ऐश्वर्यशाली है समग्र है।, है इसके बाद समस्त ऐश्वर्य उसे दो सौ दो, दो लाख रुपए दे के कहां खरीदा जा सकता है परंतु नहीं ये दो हजार हमारे है हम दे रहे हैं भगवान को बिठा नहीं क्या वो क्यों दे रहे हैं ग्रह उतारने जरा थोड़ी सी महाराज कृपा दृष्टि हमारे ऊपर कर देना अहंकार परंतु वह अहंकार जाता कैसे वह अहंकार भी जाता है सिर्फ हरिनाम कर ये भवाग्नि के अंदर जो हम जल रहे हैं रोज आपको महसूस नहीं होता आप तो एसी में बैठे हुए हो <laughs> परंतु जो शास्त्र बताता है कि आप भवाग्नि में महाराज इधर से उधर रोज जल रहे हो इस मृत्यु लोक में हो इस भव सागर में हो जहां पर अहंता और ममता चलती है यहां पर सिर्फ एकमात्र एक औषधि एक है और वह औषधि है सिर्फ हरी नाम ना हरे नाम क्या प्रश्न है हरे नाम क्या एक बार महाराज डेढ़ सौ वर्ष पुरानी बात है वृंदावन में बहुत सिद्ध संत हुए श्री विजय कृष्ण जी गोस्वामी विजय कृष्ण गोस्वामी इनका निकनेम होता था जठिया बाबा जठिया बाबा हमारे यहां पे कुंभ मेला की बैठक लगती है बैठक का अर्थ है कि जब कुंभ हरिद्वार की तरफ जाता है तो बीच में पड़ाव जो डलता है उसका विश्राम स्थल है तो एक पड़ाव वृंदावन में भी लगता है एक महीने तक तो कुंभ की बैठक होने वाली थी भाई कि यहां पर बहुत सब विश्व से साधु संत आने वाले हैं तो उनका सबका सत्कार कैसे रहे सबकी कैसे व्यवस्था वृंदावन पूरी कर सके तो उसके लिए सभी आचार्यों की महाराजाओं की सबकी मीटिंग वहां थी सुंदावन में तो जखिया बाबा करते हुए उस स्थान से अपने इस कुटिया से महाराज वह जहां बैठक होनी थी मीटिंग होनी थी वहां के लिए चले जब चल रहे थे चलते चलते महाराज एक स्थान पर एकदम उनके अंदर सात्विक विकार आ गए महाराज रोम रोम एकदम रोमांचित हो गया और जैसे ही उन्हें एकदम आंसू बहने लगे उन्हें लगा यहां कुछ है अपने शिष्यों से कहा इस जगह जगह को को खोदो को खोदा खोजने के बाद उसमें से निकला हड्डिया निकली किसी मुर्दे की एक हड्डी निकलवाई बोले तो यमुना के जल में धोके लेके आओ उसे यमुना के जल में धोखे लेके आए धोने के बाद महाराज पूछा बाबा ने बोला देखो इस पे क्या लिखा है सब, सब शिष्य बोले यार हड्डियों पे कुछ लिखा गुरु आप क्या है, देख है। महाराज देखा कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण लिखा सबने पूछा महाराज ये कैसे कृष्ण कैसे लिखा है इस पे बोले इन सब पूरे नरकंकाल के ये जो ढांचा है ये जो अस्थियां हैं अस्थि मंजर है इसको लेके वहां जो बैठक चल रही है वहां लेके चलो सब शिष्यों ने महाराज उन सब हड्डियों को एकत्रित कर अस्थियों को लेके बैठक जहां हो रही थी कुंभ की वहां पे ले जाके बीच में रख दिया रखने के बाद सभी साधु संत आचार्य महात्माओं से कहा कि आप आइए और दर्शन कीजिए किस पर क्या लिखा सबने देखा आके हड्डियों पे कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण लिखा सबके अचंबित हो गए गए कृष्ण नाम हड्डियों पे कहा से आ गया तब जखिया बाबा कहते हैं यह नाम साधक था और इसने इतना हरिनाम करा है कि इसकी हड्डियों तक पे हरे नाम अंकित हो चुका है यह हरे नाम की अवस्थाएं हैं हरे नाम की अवस्था हड्डियों बोले जब आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाते हो और वो वैध देख के आपको बोलता है अच्छा आपका बुखार तो हड्डियों तक पहुंच चुका है तो इसका अर्थ है कि अब आपका जीवन शेष नहीं है अब आपकी राधे राधे हो गई <laughs> तो यह अंतिम गति है अंतिम गति है कि आप की अस्थियों तक वह हरिनाम अंकित हो गया विशुद्धानंद जी महाराज बनारस के अंदर सत्तर साल पहले महाराज कई लोगों ने दर्शन करें आज भी वैसे साधु संत प्राप्त होते हैं एक बार एक जातक है तो कथा कल्याणों में भी छपी थी कि यह जातक उनके पास पहुंचा और जातक ने जाके पूछा महात्मा मुझे यह बताइए कि हरिनाम जप की महिमा क्या है महाराज विशुद्धानंद सरस्वती जी ने अपनी चादर उतार दी और बोले यह है, है महिमा पूरे शरीर पर ओंकार करते थे ओम ओम ओम ओम ओम वहां पे लिखा हुआ था पूरे शरीर पर टेंटू नहीं थे भैया <laughs> कंफ्यूज मत हो ेशाचार्य महाराज हरिदेव मंदिर हा? गोवर्धन में जो श्री जी व्रजना श्री कृष्ण के प्रपोत्र हुए उनके उनके द्वारा स्थापित जो श्री विग्रह है मानसी गंगा के दक्षिण के तट पर साउथ की तरफ जो गोवर्धन लीला है उस गोवर्धन लीला में भगवान श्री कृष्ण कैसे थे वही प्रतिमूर्ति उनके जो उनके जो ग्रेट ग्रैंडसन हुए भगवान कृष्ण के उन्होंने पे मंदिर की स्थापना करी वह मंदिर लुप्त तो हो गया समय काल में वह विग्रह भी चला गया आज से 500 साल पहले जब केशवाचार्य फिर से आए केशवाचार्य को स्वप्न में आदेश दिया हरिदेव जी ने कि केशवाचार्य मैं यहां पे पड़ा हुआ हूं मुझे निकाल लो निकाल दिया महाराज स्थापित करा दिया बहुत लंबी कथा है आज थोड़ा समय की कमी है ऐसे महाराज स्थापित करा दिया कराने के बाद एक दिन साधुओं की जमात मतलब बहुत सारे साधु ग्रुप में वहां राजभोग के समय दोपहर के समय वहां पहुंचे जब पहुंचे पहुंचने के बाद उन्होंने कही कि केशवाचार्य नहीं गई कि आप सबके पधारे हैं प्रसाद पाके जाना सबकी पत्तल लग गई सबको प्रसाद लगा दिया प्रसाद लगाने के बाद जैसे ही वह खाने को हुए खाने से पहले एक साधु से बोला हे केशवाचार्य जी आपके पास आ, पांचों संस्कार है ना दीक्षा के कि नहीं है बोले हम तो भैया व्रज के संत है व्रज के वैष्णव हैं यहाँ तो चार संस्कार होते हैं पांच तो होते ही नहीं है सबके सब उठ गए तो बोले तो हम नाप क्या नहीं खाएंगे कान पकड़ लिए केशवाचार्य ने केशवाचार्य ने कहा भैया ऐसा कैसे आप नहीं खाओगे पहले ये सब बड़े रूल्स रेगुलेशन चलते थे हमने तो बचपन से देखे हैं ऐसे ये सब अब हम नहीं करते अब तो हम भी सब इधर उधर खात ही लेते हैं पंच संस्कार वैष्णव दीक्षा जो संप्रदाय के अंदर होती है उसमें पंच संस्कार प्राप्त होते हैं पहला है तप्त तो मुद्रा पहली है तप्त तो मुद्रा शंख और चक्र लगाया जाता है ब्रांडिंग करी जाती है आप साउथ इंडिया कहीं की तरफ जाए तो जहां पर राम जी के फॉलोअर्स हैं अयोध्या चले जाएं हाँ या फिर आप द्वारका चले जाएं साउथ इंडिया में कहीं चले जाएं नारायण विष्णु राम नृसिंह सबके जितने भी वैष्णव हैं उन सबकी ब्रेंडिंग होती है दीक्षा से पहले इनिशिएशन से पहले तत्व तो मुद्रा लगाई जाती है उनको कि आज से आप भगवान श्री कृष्ण के पार्षद हैं सेवक हैं यह काम व्रज में नहीं होता क्यों क्योंकि व्रज में तो वो हमारा लाला है वो हमारा सखा है हाँ वो तो हमारा प्रेमी है तो वहां तो हम नौकर रहते भी नहीं है और ना हमें नौकर बनना है हु? तो वहां पर यह तत्व तो मुद्राएं लगती नहीं है हमारा भगवान श्री कृष्ण तो मुरली बजाता है शंख चक्र को तो लेके चलता ही नहीं है वहां व्रज का भाव यह है तो निम्बार्क संप्रदाय बल्लभ संप्रदाय या जिसे कुश्ती संप्रदाय भी कहते हैं अपना गौड़िया संप्रदाय तो यह अपने तो जितने भी संप्रदाय व्रज के अंदर है तो यह तत्व तो मुद्रा नहीं लगाते हैं यह नाम की मुद्रा अपने शरीर पर शीत मुद्रा गोपी चंदन से करके लगा लेते हैं दूसरा दूसरा है कि आपका नाम बदल दिया जाता है हाँ रीबर्थ है ना ये आपकी जीवन में अभी तक तो जिस दिन आप पैदा हुए घर वालों को जो बहुत बढ़िया नाम दिखा करा आपके माथे थोप दिया बस झेलते रहो अच्छा लगे या ना लगे तो। <laughs> <laughs> ये आपकी बॉडी को रिप्रेजेंट करने के लिए है जब आप गुरु के संग आप महाराज जब आप संबंध बनाते हैं दीक्षा लेते हैं तो संस्कार की विधियों में यह दूसरी मुख्य चीज है कि आपकी सोल को आपकी आत्मा को भगवान का दास बना दिया जाता है दास कुछ भी आपके उस पर नाम पर पीछे लगा दिया जाता है कि आप कृष्ण दास हो श्याम दास हो कुछ भी आपको उस पर लगा दिया ये भी प्रेजेंट करता है कि भाई अब आप ठाकुर जी के अनुयायी हो नित्य दास है भाई कृष्ण का तीसरी चीज तिलक दिया जाता है यह क्या है ये बैज है हा? सब कई सारे स्कूलों कॉलेजों में सब जगह पर लोगों होते ना, उनके जो बैज होते हैं बेल्ट लगते हैं पहले बड़े डंडे पड़ते थे स्कूल में जब भूल जाते थे तो तो ठीक उसी प्रकार से ये स्पिरिचुअल स्कूल से संप्रदाय इन संप्रदायों के अंदर भी सबके अपनी एक फिलोसफी है और उनके तिलक हैं और यह है तिलक आपके स्कूल को रिप्रेजेंट करता है आपके स्कूल को रिप्रेजेंट तो वो क्या है तिलक आपको मिलता है गुरु आपको देते हैं कि भाई आप इस संप्रदाय से अब दीक्षित हैं और ये अब आपका तिलक है चौथी चीज मंत्र मिलता है आपको गुरु दाहिने कान में दक्षिण कर्ण शास्त्र के अंदर लिखा है राधा तंत्र उठा लो अपनी विष्णु यामल उठा लो कृष्ण यामल उठा लो किसी सब में लिखा है दक्षिण कर्ण के अंदर दाहिने राइट ईयर के अंदर गुरु तीन बार मंत्र का उपदेश देगा कान में नहीं मिला तो मृदीक्षा ही नहीं है कान में मिलना बहुत जरूरी है चार हा? और पांचवी चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। पूजा की विधि ऐसा नहीं है कि किसी भी गुरु के पास जाके दीक्षा ऐसा दी। करना भी नहीं कभी भी। आप वो राम के, के, के मूर्ति तो रखी है राम परिवार रखा है मुझे पूजा की विधि बताओ गुरु बोलेगा मुझे तो मालूम है नृष्ण तो को भक्तू तो पूजा विधि संप्रदाय के अनुसार कौन सी पूजा विधि चली आ रही है फिजिक्स के स्टूडेंट हो तो केमिस्ट्री वाले के पास जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो से जानता ही नहीं है भैया तुम्हारे क्या उल से तुम बना देते हो समझने की जरूरत है यहाँ पर ये पांचवी जो चीज है ना बहुत महत्वपूर्ण है किसी को भी नहीं गुरु बनाया जाता है बहुत सारे गुरु आते हैं हमसे दीक्षा ले लो देखते अभी दो तीन पहले ही अभी एक भक्त आए थे उन्होंने हमको स्वयं यह बताया बोले महाराज जी एक कोई बचपन में कोई एक बड़े सिद्ध महात्मा आए आके हमारे पास बैठे और हमसे कहा तुम हम तुमको दीक्षा देंगे तुम तैयार हो जाओ बोले वो बालक था डरता था वो गुरु को देख के बडे बड़ी जटाएं बड़े बड़े हरा दाढ़ी की मालाएं पहन के आ जाते थे वो बोले नहीं मुझे आप दीक्षा नहीं लेनी है तो गुरु वो बोले मैं तेरी रूह तक को जानता हूं वो बालक बोला महाराज अगर रूह को जानते हो तो आप यह भी जान सकते हो कि मेरी रूह आपसे बहुत डरती है और आपको गुरु बना नहीं जाती है, <laughs> है वही ली, जा ली जा सकती है जिसकी टीचिंग आप समझ सकते हो और उसे फॉलो कर सकते हो जब तक फॉलो नहीं कर पाओगे डर नहीं रहना चाहिए वहां पर क्योंकि गुरु भी दो प्रकार के होते हैं एक पिता के तरीके का और एक माता के तरीके का पिता वाला हमने कह दिया ना ये करना है हाजी कर लेंगे हाथ जोड़ के कर नहीं पड़ता है भैया पिता ने कह दिया है यहां तो ऑन और ऑफ का स्विच है पिता तो ये क्या है ये वैदिक तरीके के गुरु हैं सन्यासी गुरु एक बार कह दी बस बात खत्म दूसरे गुरु ये माता के प्रकार के होते हैं कैसे गुरु प्रेम से महाराज दोस्ती भी है कभी कभी पिता की तरह से हमें हम कह रहे हैं आपसे सुन लीजिए नहीं तो पिता को बुला लूंगी <laughs> <कर रहे हैं। laughs> दोनों की बातें माननी पड़ती हैं वहां पर बुआजी आगे आ जाओ आप आगे आगे आगे आगे जय जय श्रीरा श्या पांचवा गुरु है वो पांचवा जहां गुरु की बात आई है तो यह गुरु कैसा है यह माता की प्रणाम प्रेम भी है, है बीच-बीच डरा देता है भैया, है, भगवान की याद रख लेना। ऐसा नहीं है कि तुम पूरे जिंदगी में आज तक डर के कारण कभी नहीं गए सच में बताए पूने में होता क्या था पहले कभी भक्त आते थे हमारे कंधे पे हाथ रखा हाय बडी मैंने कहा क्या है <laughs> मैं पहले ही नहीं समझ पाता था मैंने भैया फॉर्मल तो हो इनफॉर्मल बाद में हो ना या तो पहले इनफॉर्मल हो गए टेंशन हो जाती थी तो मैं जिंदगी में कान पकड़ लिए थे मैंने मैं पुणे नहीं जाऊंगा और जिंदगी की बात बता रहा हूं मेरी बहन वहां पे पढ़ती है दो तीन साल से मैं आज तक उनसे मिलने नहीं गया मैंने आप यहां आ जाओ <laughs> तो माता की प्रकार अब यहाँ माता के प्रकार का जो गुरु है वह शिक्षा प्रेम पूर्वक देता है ऐसे समझाता है कि देखो आपकी समझ में भी आ जाए और काम भी पूरा हो जाए आप भक्ति मार्ग की तरफ आप प्रवेश भी कर जाओ अब यहाँ यह बात हुई तो पांचवी जो जो सबसे प्रथम जो चीज थी तत्व मुद्रा वह जो हमारे व्रज के जो संप्रदाय है उनमें कहीं भी नहीं लगती है अब के संप्रदायों में लगती नहीं नहीं है है तो तो बोले कि हे हमारे हाँ पे होती नहीं है, हमारे पे हाँ होती तो चार संस्कार होते हैं दीक्षा के लिए पांचवा तो हमें हमारे गुरु से ही नहीं मिला है हमारे संप्रदाय के अंदर है ही नहीं है तो वह सब महात्मा बोले भैया जैसा फालतू की बात हमें मत सुना तो केशवाचार्य से उन्होंने कहा द केशवाचारण ने कहा उस समय कि महात्मा हमारे यहां हम सब तो हरिनाम जातक हैं हम हरिनाम के अनुयाई हैं हम हरिनाम भक्त हैं हम हरिमाम करते हैं बोले आप हरिनाम करते हैं तो बोले सिर्फ हरिम सिद्ध होता है उनको बोले ये सब कहने की बातें हैं प्रूफ करो तो माने केशवाचारण ने अपनी चादर को उतारा और चादर को उतारा तो पूरे शरीर पर लिखा था विष भानुरा श्री नंद सोवन वृषभानु नंद सोवन इसी का चक्कर श्री कृष्ण वृषभानु नंद सोवन श्री जठिया बाबा ने अपने उपदेश के अंदर यह लिखा है कि भगवान शिव जो हैं वह अपने शरीर पर धूली को क्यों रमाते हैं भस्म को क्यों लगाते हैं क्योंकि वह है राम नाम का जप करते हैं उनके पूरे शरीर पर राम राम राम लिखा हुआ है वह अनाधिकारियों को नी दिखे, उसे छुपाने के लिए पूरे शरीर पर धूली लगाते हैं यह जो हनुमान जी हैं, यह चोला इस वजह से नहीं पहनते हैं कि महाराज भगवान श्री राम की बहुत लंबी उम्र हो जाए भाव तत्व यह है चोला वो इस वजह से पहनते हैं क्योंकि पूरे शरीर पर सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम लिखा हुआ है। जब छाती फाड़ी थी क्या हुआ था धनी मूल कूपे धनी मूल संते हमारे उस पे जैसे ही महाराज छाती को फाड़ा में महाराज सिर्फ राधा और कृष्ण को अपने सीता और राम उसमें बैठे हुए दिखाई दिए परंतु रोम रोम पर रोम रोम पर सीता, सीता राम सीता राम सीता राम लिखा हुआ था जातक को यह समझने की आवश्यकता है इस संतिया बाबा जो थे वह महाराज उन्होंने ज्ञान मार्ग कर्म मार्ग हट योग जितने सांख्य योग सब योगों में गए यहां तक कि वाम योग भी लिया आप वाम क्रियाएं आप नहीं कर सकते हो जो तांत्रिक करते हैं इसके खून कर दिया उसके नाखून तोड़ लिए इसके पंख निकाल लिए वाली पूजा होगी वह आपको शव के ऊपर बैठना है आसन समझ के शव की छाती पे बैठना है रात को बारह बजे जब असुर वेला होगी आप डर जाओगे शमशान में जाते हुए बाबा ने सबका अनुसरण कर और आखिरी में अनुसरण करने के बाद कहते हैं कि नाम से बड़ी कुछ चीज नहीं है अरे किस भगवान का नाम याद करो आप भगवान शिव राम राम राम राम राम राम हमेशा ही राम जपते रहते हैं हलाहल विष पिया राम महाराज विष अंदर गया महाराज मुख बंद करा गले में अटक गया राम शक्ति की तो कृपा थी अरे बनारस में जाके सब जाते हैं यहां पे मोक्ष मिल जाएगा क्या होता है बनारस में पुराण कहता है कि जब कोई मरने के लिए जाता है भगवान हमारे शिव जो है वह वहां पहुंचते हैं और जाके कान में एक बार उसके कह देते हैं राम राम बोलते हैं उसे मोक्ष मिल जाता है सच में आवश्यकता भाई हनुमान क्या करते हैं सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सनत कुमार क्या करते हैं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरी शरणम नारद क्या करते हैं नारायण नारायण नारायण नारायण अनंत शेष बलराम जिनके जिन्होंने इस पृथ्वी को उठा रखा है कैसे दिखते हैं एक हजार फण हैं एक हजार उनके फण है एक फण से चौबीसों घंटे कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं कृष्ण के अलावा कोई दूसरा नाम नहीं और पृथ्वी कहा टिकी है उनके एक फण पर एक धूली के कण के समान टिकी हुई है इतने बड़े हैं अनंत विशेष हजारों मुखों से और शास्त्र तो यहां तक कहता है कि प्रतिदिन वह भगवान श्री कृष्ण के एक हजार एक सहस्त्र नए नाम लेते हैं एक शहस्त्र नए नाम इतने बड़े बड़े लोग तो भैया भगवान के नाम की शरण में हैं और हम अभी भी शनि के पीछे भाग रहे हैं <laughs> भगवान शिव की जितने भी अनुयायी है वह सब के सब भगवत नाम का संकीर्तन करते हैं आप बोलोगे उनके अनुयाई तो सब भूत प्रेत हैं, परंतु शिव पुराण लिंग पुराण आदि सबके सब इस बात को कहते हैं कि वह सब के सब साधु हैं परंतु वहां उस लीला के अंदर वह भूत प्रेत बन के रहते हैं भगवान शिव का एक अनुयायी था नाम था उसका घंटा करण महाराज कान पे बड़े बड़े घंटे लगा लिए थे भगवान शिव का तो बड़ा तगड़ा अनुयायी था आठों से आठवों सिद्धियां ध्यान सब प्राप्त थी उसे जहां जो बात करो बड़ी सब सिद्धियों से उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया भगवान का नाम पसंद नहीं था और जहां भी भगवान का नाम कोई एक बार ले लेता तभी अपने कान को हिला देता आवाज ही नहीं जाती थी इतना विरोधी था इतना विरोधी था नाम का भगवान शिव के पास पहुंचा और शिव से जाके बोला हे hey भगवान बहुत आनंद ले लिए इन अस्त सिद्धियों नवनिधियों के अब तो मोक्ष भगवान शिव बोले मैं मोक्ष देता ही नहीं क्या बात कर रहे हो आप तो मोक्ष महाराज बनारस में सब जाते हैं मर जाते हैं और कहते हैं मोक्षी प्राप्ति हुई बोले नहीं मैं तो राम का नाम ले लेता हूं कान में और शास्त्र तो यहाँ तक कहता है कि कोई कहीं भूले भटके भी एक बार कृष्ण या राम कह दे भगवान शिव अपने कैलाश से भागे भागे आते हैं और उसके सामने तीन बार डिंडवत लगाते हैं इतना फ्री टाइम है <laughs> देखो ब्रोध अजाक की बात है पार्वती जी को अपने जंगा पे बैठाया था क्यों बैठाया था इस वजह से भी बताया था कि वो पत्नी आनंद ले रहे हैं तत्व ये है कि पार्वती जो है वे भगवान शिव से ज्यादा हरिनाम लेती हैं वे हरिनाम गुरु है भगवान शिव की तो भगवान शिव को कोई ऊंची जगह नहीं मिली अपने गुरु को बैठाने के लिए तो उन्होंने आसन के तौर पे अपनी जंगा दी कि महाराज आप यहां पर मेरे विराजित हुई भगवान शिव जहां देखो जो व्यक्ति को देखो अगर किसी ने हरे नाम ले लिया शास्त्र कहता है कि सीधे भगवान शिव उसके पास जाते हैं और उसे बहुत प्रेम करते हैं महाराज घंटा प्रण के तो फ्यूज़ जोड़ गए वो बोला यार क्या प्रॉब्लम है अभी तक तो इतने सालों से मैं समझता था तुम ही सब कुछ देने वाले हो नाम तो सुनना भी नहीं चाहता था घंटा बजा देता था अपने कानों को हिला के अब कह रहे तो नहीं देते हो बोले नहीं भगवान का नाम मोक्ष देता है बुद्धि पलट गई महा भगवान ने कहा है भैया घंटा करण भागा भागा गया भाग के पहुंचा बद्रीनाथ में और बद्रीनाथ में पहुंचने के बाद उसने हरिनाम का जप करना चालू करा हरिनाम का जप करने के बाद कई वर्षों के बाद भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुझे वत्स्य तुझे क्या चाहिए तो बोला कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए यहां बैठा था परंतु अब तो मुझे आपका प्रसाद ही मिलता रहे मोक्ष नहीं चाहिए बद्रीनाथ आप में से बहुत गए होंगे उस बद्रीनाथ मंदिर के अंदर आज भी घंटाकरण का स्थान मौजूद है और बद्रीनाथ को भोग लगने के बाद महाराज घंटाकरण के पास प्रसादी जाता है कि महाराज घंटाकरण पहले उसे प्रसादी को उसका सेवन करेगा और उसके बाद फिर वो भक्तों के पास जाता है जो भगवान शिव का इतना बड़ा अनुयायी था अरे हरे नाम प्रसाद निस्तरे अब तो हम भी भूल गए यार पात की जना हाँ पात की जना यह जो भगवान का नाम है यह तो हरे नाम ये प्रसाद रूप से चैतन्य महाप्रभु ने तो दिया है ये नाम अगर जीवन के अंदर नहीं है तो हमें किसी भी चीज की प्राप्ति नहीं हो सकती आप कितने भी कर्म कर लीजिए जब कर्म करते हैं भगवान महाराज है, वहां पर जज बन जाते हैं क्या गलत कराए क्या सही कराए उस हिसाब से आपका हिसाब करेंगे और जब आप भगवान के भक्त बन जाते हैं तो वो जज रूप में नहीं रहते भगवान प्रेम मूर्ति के रूप में आपके सामने प्रकट हो जाते हैं दोनों का अंतर है भक्ति कभी खाली नहीं जाती है भक्ति प्रतिदिन भरती है अगर आप करोगे पर ये हरे नाम हम सब ने तो हजारों बार जपा है पर मिला कुछ भी नहीं अभी तक कई सारे कारण हैं टाइम बताते रहियों भैया बहुत सारे कारण हैं सब कहते हैं अपराधों के कारण अपराध भी भैया भी दस हैं अब अपराधों की बात करना चालू करो तो फिर महिमा इधर उधर रह जाएगी सबसे बड़ी दो चीज याद रखना दम्भ अहंका और ममता ये तीन चीजें अगर तुम्हारे जीवन के अंदर आ गई सब कुछ चला जाएगा भक्ति आपके हृदय में आके बैठेगी दम्भ दम्भ माने गीता के भैया बड़े बड़े यहाँ पे अनु बैठे हैं दम्भ माने दम्भ माने नाटक दिखावा दम्भ माने दिखावा गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण से पूछा भैया तुम्हें तो कौन कौन सी चीजें पसंद नहीं है सबसे पहले बोले दम्भ पसंद नहीं है बाकी की बातें तो उन्होंने बाद में <laughs> दम्भ माने नाटक कैसा नाटक देखो सब चीज़ दी जाती है है व्यक्ति के अंदर लालच है, क्रोध है कामना है कुछ भी है सब कुछ अलग से दिख जाएगा परंतु नाटक जो है ना वो उस व्यक्ति को स्वयं में नजर नहीं आता और वो भी प्रूफ करूंगा यहाँ पे महाराज <laughs> बैठकर करने के लिए हरे हरे हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण तभी इस बीच में कोई भी व्यक्ति अंदर आए इंटर हम अम हरस कमर तो तन गई आंखें बंदो वही हाथ में लग गया हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे अभी तक तो बैठे हुए थे लल्लू पुल्लू अपने अपना लिया और महाराज दिखाने में कितने बड़े दिखा बहुत दिखावा चलता है हमारे समाज के अंदर वहां पर बहुत बड़े बड़े बड़े, बड़े प्रकांड भागवत प्रवक्ता एक थे गांव में चले गए महाराज नियम था उनका कि एक बड़ा सा गोला बनेगा और उस गोले के अंदर बैठ के वो उनका वहां पे प्रसाद रखा जाएगा और वहां प्रसाद खाते थे उल्टे हाथ को बाहर रखते थे क्या चक्कर है यार उल्टे हाथ को तुम बाहर क्यों रखते हो एक किसान आया मैंने हाथ जोड़ के पूछी महात्मा उल्टे हाथ को बाहर क्यों रखते हो बोले तो अशुद्धि के लिए बड़ा प्रयोग होता है ट्यूबलाइट हो क्या तो ये बाहर रखा होता है हा बाहर है हम शुद्धता वाले हैं किसान बोलो महाराज जहां से निकलती है वो तो तुमने अंदर ही रख आ <laughs> ये दम है ये दम नाटक फालतू का नाटक क्या हाथ अपना भार रख रहे हो ये का लगा लो पर ये समझ ये ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है याद रखना दम नाटक नहीं जो हो वही स्वतः अपने आप को दिखाओ भगवान भी वही देखना चाहता है जो तुम दिखाना चाहते हो वह समय अलग था जब महाराज दस सिर होते थे रावण के परंतु वह एक ही बात को जानता था आज तो हमारा एक फेस है परंतु यहाँ अलग है कमरे के अंदर जाके अलग हो जाता है फेसबुक पे अलग होता है ट्विटर पर हर जगह का भाव अलग हो जाता है हा वेरी हैप्पी अकेले बड़े हुए या कोई तो आपको खुद नहीं मालूम आपसे पूछूं आप कौन आप हो आप कंफ्यूज हो जाओगे में हूं या घर के अंदर हूं, या कोई भी नहीं है तब जो मैं हूं। आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे रावण आपसे भी बहुत पढ़िया था जो था अंदर था और जो वो था सबको दिखाता भी था परंतु आप कंफ्यूज हो जाओगे यह सोचने में यार मैं बताऊंग कौन सा मैं हूं कौन था? क्योंकि हम दिखावा करते हैं आपसे और भगवान को यही पसंद नहीं है अरे जब आप गुरु की शरण में जाते हैं तो गुरु में सबसे पहले क्या देखते हैं कि जो वह अंदर है वह बाहर भी है कि नहीं है वह बच्चा है कि नहीं है यह भक्ति योग बच्चों का योग है इसमें हमारा हृदय कैसे बच्चा बन जाए उसका प्रयत्न करते हैं हम अपने गुरु में यह देखते हैं कि हे मेरे गुरु तुम बच्चे की भांति हो कि नहीं हो आ, गुरु क्या कभी रो रहा है कभी हंस रहा है कभी सात्विक विकार आ रहे हैं उसके अंदर भगवत प्राप्ति है हमारे अंदर अहंकार है कैसा पहले दिखावा फिर अहंकार हाँ गुरुजी ने मंत्र दे दिया बोल दिए है शुद्धि हो जाएगी नाम जपते रहो किसी दिन तो भक्ति मिलेगी बच्चे वाली तड़प नहीं है पापा मुझे चॉकलेट चाहिए रो रो के महाराज पूरे घर को ऊपर से नीचे कर देता है जब तक चॉकलेट हाथ में नहीं आती है आपके अंदर यह तड़प नहीं है आपको मंत्र दे दिया आपको नाम दे दिया हरिनाम आपको प्राप्त हो चुका है परंतु उसके बाद भी आपके अंदर वह बच्चे वाली तड़प नहीं है कि मुझे तो भगवान चाहिए चाहिए चाहिए क्यों नहीं है क्योंकि दिमाग कह रहा है हो जाएगा एक दिन बड़े सारे पाप किए हैं पहले वो तो धुल जाए समझने की आवश्यकता है हमें बच्चा ही तो बनना है भक्ति योग बच्चों का योग है भगवान को आपका बच्चे का हृदय चाहिए ज्ञानियों वाला हृदय की जरूरत नहीं है मेरे भगवान को नाम भी तो आपके हृदय को कोमल बनाता है क्यों? रुचि जीवे दया नाम के अंदर रुचि जरूरी है और जीव के प्रति दया जरूरी है और दया तब आएगी जब अहंकार चला जाएगा अरे हम तो ये हैं हम इनको हाथ थोड़ी ना लगाएंगे क्यों नहीं लगाओगे भैया जीव नहीं है क्या आपको ह्यूमन बनना है कंपैशन जब तक नहीं होगा महाप्रभु क्या कहते हैं अमानी नान मान दे अपने मान को दो अपने अहंकार को फेंको अमानी हा? मान रहित बनो अहंकार रहित बनो गर्व रहित बनो घमंड रहित बनो अगर हरिनाम करते हुए जीवन बीत गया उसके बाद भी अगर आपको लगता है भगवान नहीं मिले तो समझ लो अहंकार तत्व आज भी मौजूद है आपके हृदय में कि हम तो यह हैं तो पहला दम दूसरा अहंकार और तीसरा ममता हमारे ध्रुव महाराज की लीलाओं में दो चरित्र आते हैं ध्रुव जी के जो भाई हुए सौतेले क्या नाम था भूल गए या ऊस नाम था उत्तम था। और सुरुचि उनकी मां ध्रुव की माता का नाम सुनी इनका सुरुचि महाराज ममता रही थी यहां पर ध्रुव महाराज को भगवान प्राप्त हो गए भगवान ने उन्हें लोक भी दे दिया इस पृथ्वी पे भी राजा बना दिया सब कुछ कर दिया उसके बाद भी हा? माता की ममता आखिरी तक अपने पुत्र के प्रति बनी रही शास्त्र कहता है जो माता अगर तुम्हें भक्तों से द्रोह करना सिखाती है भगवान से द्रोह करना सिखाती है उसे दूर से प्रणाम करो यहां पर उत्तम हमेशा संघ में रहे महाराज यक्षों से लड़ने के लिए चले गए यक्षों ने उनको मार दिया मा, यहां पर ध्रुव महाराज ने सेना भेजी जाओ यक्षों से लड़के आओ उस समय माता भी संघ में चली गई ममता के कारण और कथाओं में तो आता है उनकी लीला में आता है कि उनकी माता भी गई और माता की भी राधे राधे वहां पे हो गई भक्तों से पे पर द्रो ममता के कारण भक्त को नहीं देखा महाराज उनको देखने ये ममता ममता देखो हमारी पूजाओं में भी लगी होती है कई बार क्या होता है बड़े बड़े वैष्णव आते हैं कभी वैष्णव घर के दरवाजे पर आया हाँ हाँ कह दीजिए अभी हम पूजा कर रहे हैं बाद में मिलने के बैठा देंगे बैठा दो उनको आपके लिए पूजा जरूरी हो जाती है शास्त्र के अंदर कथा आती है एक बार प्रहलाद महाराज ऐसे ही पूजा कर रहे थे नारद देव घर पे आए उनके दरवाजा खटखटाया प्रहलाद महाराज ने कहा कही कि अच्छा अच्छा उनको बैठा हुआ हम मिलने आते हैं नारद जी तो भैया वक्त कहाँ सीधे सीधे चले गए वैष्णव अपराध बन गया वैष्णव अपराध वह प्रहलाद जो भक्त प्रहलाद के नाम से जाने जाते हैं महाराज यू बोले अरे बताओ मैं किस भगवान की उपासना कर रहा हूँ जो मेरा शत्रु है जिसने मेरे चाचा को ताऊ को मार दिया जिसने मेरे पिता को मार दिया जिसने मेरे बाबाओं को मार दिया यह तो हमारी पूरी जाति का शत्रु है चलो हम इनसे लड़ने के लिए चलते हैं अपनी सेना तैयार करी सेना तैयार करने के बाद महाराज युद्ध की घोषणा करते हुए कहा मिलेंगे भगवान बोले बद्रीनाथ में मिलेंगे अब बद्रीनाथ पहुंच गए अब बद्रीनाथ ऊपर पहुंचे बद्रीनाथ पहुंचने के बाद वहां पर कोई तपस्वी थे महाराज हाथ में लकड़ियों का गट्ठर था, लकड़ियों का आपकी सहायता कर दूसरी कहा आपके संग लेके चलता हूं बोले तो नहीं नहीं बेटा छोड़ छोड़ ये तो हम स्वयं कर लेंगे तपस्वी कभी भी आपकी सहायता नहीं लेता है महाराज एक बार कही दो बार कही तीन बार कही इस बात को नहीं सुना जब नहीं सुना यहाँ पर इन्होंने कहा अच्छा तुझे पुराण के अंदर आता है प्रहलाद महाराज ने पूरी ताकत लगा दी उस लकड़ी के टुकड़े तो को उठाने के लिए कि पृथ्वी सात उंगल ऊपर उठ गई परंतु वह तिनका जगह से नहीं सात पूरी पृथ्वी उठ गई परंतु तिनका नहीं हिला तब प्रहलाद महाराज को लगा यार ये क्या चक्कर है आ? जब मुनि की तरफ देखा वह तपस्वी हंस रहे थे बोले तो यार तू तिनका तो उठा नहीं पाया हमसे लड़ने चला था हाथ जोड़ लिए प्रहलाद ने कहा महात्मन आप कौन है आ? देखा तो वह नारायण के रूप में वहां वह तपस्वी प्रकट हो गए बोले तू वैष्णव अपराध करा था इसके कारण यह लीला करी थी ममता भक्ति से रहे जरूर पूरी रहे भक्ति से परंतु वैष्णव उसमें से दूर ना भगवान को वैष्णव अपराध बहुत बेकार लगता है आपने तो रामानंद सागर के उसमें जरूर सुना होगा कि हां भैया रामानंद सागर <laughs> कि शिशुपाल ने सौ गालियां दे दी और भगवान ने महाराज उंगली से चक्र निकाला और शिशुपाल की गर्दन काट दी महाभारत बिल्कुल अलग बात कहती है महाभारत कहती है नहीं एक हजार गालियां थी भगवान श्री कृष्ण उसके बाद भी भगवान श्री कृष्ण ने चू बोला था वो तो जब भगवान श्री कृष्ण चुप हो गए तो उनके भैया भगत है उन्होंने भी चालू हो गए भीष्म पिता उन्होंने भी बुरी बली कहनी चालू कर दी तब भगवान श्री कृष्ण ने गिनना चालू करा कि भाई अब मेरे ये भक्त को गाली दे रहा मुझे दे कोई बात नहीं है जब सौ तक गिन लिया की उन्होंने भीष्म पितामह को सौ गालियां दे दी हैं, उसके बाद ही भगवान श्री कृष्ण ने उसके ऊपर सुदर्शन चक्र चलाया हम तो बचपन में जो देख के आए जब शास्त्रों में बढ़ा तो मालूम जला सी कथा क्या थी ना द्रौपदी महाराज ना कोई वहां पर गिरी ना उसने कहा हंसते हुए कि अंधे के पुत्र अंधे होते हैं वो क्या दुर्योधन गिर रहा था क्या था कोई कथा ऐसी नहीं है तो बात के नाटक है तो हरिनाम और हरिनाम के अंदर जरूरी है आपका ममत्व हट जाए आपका अहंकार हटे और सबसे बहुत जरूरी चीज है आपका नाटक हटे अगर आपने नाटक नहीं हटाया तो जीवन बीत जाएगा भगवान का नाम सिद्ध नहीं होगा उसे। अब ये भगवान का नाम क्या देता है और यहीं बोलते हुए वाणी को हम समाप्त यहीं विश्राम भी देंगे एक व्रज के अंदर एक पंडित जी थे और भैया उनको जो छोरा हो वो कछु काम ना करता। दो ढीठ <laughs> कछु काम को ना हो पंडित जी चाहते अरे कछू सीख ले मंतर वंतर बोल ले वो रुपया तो आ जावेंगे तेरे पास पर ना कच्छू ना सुन के दे तो कच्चू जाए बस बाए तो आनंद लेने घर के अंदर कीर्तन वीर्तन रखवाते तो वो हमेशा मना करते तो भैया काम कीर्तन वीर्तन घर से बाहर भाग जाता एक बार एक संत के पास गए पंडित जी बोले भैया मेरा जो छोरा है वो तो भगवान को नाम ना ले इतना द्रोह करे कि घर के अंदर कछु रखा तो वो चलो जाए घर से आप कुछ भी करके कृपा कर दो अच्छा ठीक है कल आएंगे कीर्तन करने के लिए राम जी के भक्त थे महाराज बाल ब्रह्मचारी थे वो संत घर पे पहुंच बोले पर एक याद रखियो आए तो घर पे, पे पहले उसकी बीवी से कह दिए वो कुंडी लगा दे अपने दरवाजा की तो वो भागे नहीं महाराज जे वहां महारा पर पहुंचे लड़के को मालूम चली कि ये तो जान मंडली अब तो वो है है चीख अरे बाहर बाहर जान दो तो मुझे कोई ना जाने कुंडी कुंडी लगी है। बाल आए, बाल ऊपर आए ने खोली लेके तो खटे ले हाथ में दबोच ली और दबोच के बोले ए, राम बोल बोले नहीं बोलूंगा बोले, राम बोल नहीं बोलूंगा आप कुश्ती चालू हो गई और संत उसके ऊपर बैठ गए वो लेट गए और हाथ पकड़ लिए और ये बोले राम बोल तुझे छोड़ूंगा नहीं बोले नहीं बोलूंगा महाराज नहीं बोलूंगा बोले राम बोल बोले राम नहीं बोलूंगा बोले जादू इतना निक्रस्त आदमी हो जिंदगी में खुना मर गयो यमराज के पास ले गए भेज अच्छा। अच्छा। दो।, दो अच्छा भैया तो नर्क में जाने लोगों तो याद है एक सेकेंड महाराज एक बार राम को नाम लियो आ? जरा वो देखिए वो है कि नहीं है आपके, आपके अकाउंट बोले वो तो नहीं है हाँ बोले हमने उस दिन चित्रगुप्त ने महाराज पूरी लॉ बुक निकाल ली नहीं कहीं लिखो ही नाम राम को नाम लिये गए तो कहा मिले बोले इसमें तो कुछ नहीं लिखा है जहां तक वह आदमी बोला यार देखो मेरी बॉडी को ना शमशान पे जलाने के लिए लेके जा रहे हैं तुम्हारी बुक में बड़ा फॉल्ट है, है तो मुझे क्यों उसका दे रहे हो? मुझे नीचे वापस भेजो? बोले नहीं, नहीं नहीं नहीं ये कस्टमर की ये सर्विस का बैक जो है। <laughs> वो ब्रह्मा जी हैं, क्रिएशन तो उनसे ही हुआ है उन्होंने कुछ ना कुछ करा होगा, उनके पास बात करते हैं बोले उनसे भी पहले इंद्र देवता के पास चलो वो देवताओं के भैया राजा अच्छा बोले चलिए भारत पालकी पालकी बलवाई तीन यमदूत हमराज को चल रहे हैं के के पास के पास जाके प्रणाम करी बोले भैया क्यों आए बोले इसने राम का एक बार नाम लिया हमारी लॉ बुक में कुछ लिखा नहीं है इसे क्या मिलेगा बताओ क्या मिले इसे और इंद्र देवता अपने सिंहासन से नीचे आए ढोक लगाई प्रणाम करा जाके बोले मुझे न मालूम मिले <laughs> बोले किसको मालूम होगा बोले ब्रह्मा के पास चलो ठीक है जी ब्रह्मा के पास चल दिए ब्रह्मा के पास पहुंचे अब इंद्र देवता पाल की ढोर चारों चारों के, के है भगवान, आप बताओ इसे क्या बोले इसने राम का एक बार नाम लिया है ब्रह्मा जी कमल से नीचे उतर के आता है प्रणाम करा बोले मुझे भी नहीं मानो <laughs> बोले याद तो मेरा टाइम क्यों खराब लग रहा हो तुम अपनी मिस्टेक सुधारते रहना मुझे नीचे भेजो <laughs> बोले नही, नहीं नहीं नहीं नहीं महाराज शिव बताएंगे बड़ो राम, राम राम राम राम राम राम करते रहे शिवजी को मालूम होगा ठीक है ब्रह्मा से गए चलो हमारे पालकी लेके अब महाराज इंद्र भी है यमराज भी है ब्रह्मा भी है पालकी ढोते हुए लेके चल रहे हैं भगवान शिव कैलाश पे के पहुंचे कैलाश पे के पहुंचे कैलाश पे पहुंचने के बाद के जैसे ही वहां पर प्रणाम करा सबने सबने प्रणाम करके गई महात्मा ने इसमें राम का एक बार नाम लिया है कृपया बताइए क्या मिलेगा भगवान शिव नीचे उतरे तीन बार प्रणाम कर दिया <laughs> तीन बार प्रणाम करके बोले यार मुझे भी ना मालूम यहाँ गुस्सा आने लगी इस आदमी को ये बोला यार क्या पागल बने एक लोग से दूसरे लोग लेके जा रहे हो घुमा रहे हो हाँ जैसे होता है ना इस कस्टमर पे करो, यहाँ बैखेंड, वाँ बैखेंड, वाँ बैखेंड, वाँ बैखेंड पे ही ही उससे काम होता ही नहीं है भी महाराज बोले बोले किसे मालूम चलेगा भगवान श्री कृष्ण के पास ले चलो नाम है ना थे? उनको तो मालूम होगा महाराज भगवान शिव ब्रह्मा इंद्र तो यमराज चारों, चारों ले के चारों लेके पालकी को पहुंच गए कृष्ण जी के पास भगवान श्री कृष्ण आराम से बैठे हुए हैं सबने प्रणाम करा ये बैठा है अहंकार में, में हमने राम का नाम लिया बताओ क्या मिलेगा भगवान कृष्ण बोले अरे राम राम इतने सारे लोग देखता क्यों आए मेरे यहाँ पे बोले महात्मा हमें मालूम नहीं है राम का इसमें नाम लिया है एक बार क्या मिलेगा बताओ अरे अरे तुम बाप तुम जाओ तुम जाओ, जाओ बड़े सारे तुम्हें काम करने हाँ अरे मेरा टाइम मत खराब करिए मेरी चिता पर चिता पर मेरी लाश को रख दिया है जलाने वाले हैं जल्दी बताओ क्या मिलेगा अरे दे तू इधर गोदी पर बैठा लिया गोदी पर बैठा लिया बोले यार मुझे भी नहीं मालूम क्या मिलेगा परंतु यह मालूम है कि तूने एक बार मेरा नाम लिया गोदी पे बैठ यह एक नाम की महिमा है यह एक नाम की महिमा भगवान के पास तक पहुंचा देती है बोलो तो हरि चलता है नाम के कारण, अजाम ने तो अपने पुत्र नारायण को पुकारा था अरे हमारे जीव गोस्वामी अपने अपनी इस षष्ट स्कंद के अंदर लिखते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ठाकुर लिखते हैं अपनी टीकाओं के अंदर कि नामा हरिनाम से भी भी भी भगवान भगवान की की की की प्राप्ति प्राप्ति हो हो सकती सकती है, है, है दीक्षा दीक्षा दीक्षा लेने की भी कोई जरूरत नहीं है। अजामल की तरह से दिक्षा, बिना दिक्षा भी भगवान की हो सकती है। से, बिना के हरे नाम परंतु एक बात याद रखना अहंकार मत करना कि गुरु हमारे सामने क्या है क्योंकि जैसे ही अहंकार कर लिया अरे गुरु हमारे सामने हमें कोई अब तक कोई बढ़िया गुरु नहीं मिला यह तीसरा जो नामाप्राद है गुरु अवज्ञा गुरु अपराध वो प्राप्त तो हो जाएगा और भगवान आपको मिलेंगे नामाप्राद तो गुरु को आप नाम जपते रहो परंतु जहां आपको वह गुरु प्राप्त तो हो जाए यहीं पर ही हा? मेरे जीवन की डोर बढ़ी हुई है यही मुझे मेरे भगवान तक श्री राधारमन लाल तक लेके जा सकते हैं महाराज वहां जाके ही शीश नवा दो क्योंकि तुम यहां नवा दोगे वहां से अहंकार चला जाएगा और गुरु तुमको दया दे देगा गुरु के पास और कुछ देने को नहीं गुरु के पास सिर्फ अगर कुछ है तो कृपा देने को गुरु तो हमेशा देता है नाम दान देता है सबसे बड़ा दाम तो नाम का है अरे भैया महाराष्ट्र में बैठे हैं ये कथा तो यहीं कर जाऊंगा <laughs> महाराष्ट्र में बैठे नामदेव जी की कथा कैसे भूल सके हाँ भैया हाँ जी तो असली कथा है नामदेव जी का जन्म कैसे भय किसी को मालूम है किसी को ना मालूम है नामदेव ज्ञानदेव होंगे बड़े बड़े भय संत महाराष्ट्र में महाराज नामदेव जी के बाबा का नाम था वामदेव और उनकी मां 12 साल की आयु में विधवा हो गई थी जब विधवा हुई तो विधवा होने के बाद उनके पिता ने कहा कि बेटी तू रो मत इस संसार में सिर्फ एक ही पति है वह है भगवान श्री कृष्ण तू उसे अपना पति मान और अपना सर्वस्व उसे नौछावर कर अपने पिता की बात उन्होंने मानी और अपना सर्वस्व भगवान श्री कृष्ण को नौछावर कर दिया जब पूरा अपना सर्वस्व नौछावर कर दिया एक दिन भक्ति से प्रसन्न होके भगवान श्री कृष्ण उसके सामने आके खड़े हो गए बोले मांग तुझे क्या चाहिए आयु भी उसकी अब 19-20 के आसपास हो चुकी थी कामनाएं भी उसके उसके जीवन में आ चुकी थी उसने कहा मुझे सिर्फ मैं जानती नहीं क्या मांगूं यह मांगूं कि मुझे कोई कामना ना हो या यह मांगूं कि आप मुझे अपना पुत्र दे दो ना भगवान बोले तू जो बोलेगी वो मैं दूंगा तो वह देवी बोली कि आप मुझे अपना पुत्र दो और उसके बाद मुझे कोई कामना ना रहे ऐसा मुझे आप वरदान दो भगवान श्री कृष्ण ने उसको अपना पुत्र दिया पुत्र देने के बाद कहा जाब तेरे पास कभी किसी भी प्रकार की कोई कामना नहीं रहेगी महाराज को समय के बाद गर्भवती हो गए, मोहल्ला पड़ोस में हंगामा बताओ, 12 साल के ऊपर की रादे -रादे है जाके की जो तो गर्भवती है राम राम राम ऐसी बदचलन है हल्ला मच गया पिता आए वामदेव आके कही अरे ये क्या कर लिया मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहा पूरा ड्रामा सास बहुत वाला चालू हो गया भैया टेंशन यहां पर माता ने कहा आपने पिता मुझे आपने बोला था कि इस संसार में अपना सर्वस्व भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर दो मैंने अर्पित कर दिया मैंने अर्पित कर दिया और यह जो पुत्र है यह भगवान श्री कृष्ण का पुत्र है विश्वास नहीं हुआ मामदेव को क्योंकि कह बोल सकते हैं अनुसरण करने वाले बहुत कम होते हैं कहना आसान है कि मैंने आश्रय सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का ले रखा है हमारे तो बहुत सारे आश्रय अब हो गए हैं महाराज विश्वास नहीं हुआ आकाशवाणी हुई आकाशवाणी में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि हे वामदेव तेरी पुत्री के गर्भ में जो पुत्र है वह है मेरा है जैसे ही इस बात को कहा महाराज सुन तो ली समझ ली विश्वास भी हो गया कि नहीं भाई आकाशवाणी हुई है, भगवान श्री कृष्ण का ही पुत्र होगा यह सुन लिया सुनने के बाद अब यह सोचने लगे कि भैया पड़ोसियों को कैसे समझाऊंगी बोले बेटी जब भगवान श्री कृष्ण को सर्वस्व सौंप दिया मुझे भी तू शिक्षा दे दे कि मैं भी कैसे सर्वस्व अपने आप को सौंप दू तो इस लोक लज्जा के भय से मैं भी नहीं क्रस्त हूं वो भी भक्ति में लीन हो गए यहाँ पर पुत्र पैदा हुआ और पुत्र का नाम रखा नाम देव जो देवता है नाम के इस महाराष्ट्र के अंदर तो मैं बोलूंगा कि अगर नाम के अगर कोई देवता है तो वो नामदेव इनकी जीवनिया पढ़िए महाराज क्या नाम के ऊपर कितनी इनकी अः आती हैं कितनी कथाएं है? कितनी लीलाए मेटा थे चौवन या छप्पन बार तो भगवान श्री कृष्ण के संग दर्शन हुए हैं उनके एक महाराज तुलादान राजा ने करा पहले तुलादान होता था कि एक तराजू पर आप बैठ गए दूसरे तराजू पर सोने की रख रख रख सोना दान दान कर रहे हैं, कुछ दान कर रहे रहे हैं, हैं, हैं, कुछ आज तो एक-एक रुपए के सिक्के रख देते हैं। आ, ये वो रख दिया। पहले बड़े भारी भरकम लोग होते थे आ, आज भी हमें यहां पे महाराणा प्रताप और उनके किनके हमने भाले और वो देखे थे कड़े और ये सब के सब पांच पांच सात सात मन के हुआ करते थे चाह 300-400 किलो के तो तो सब सामान और लेके चलते थे हम तो उठा भी नहीं सकते हैं। जब बैठते थे महाराज तराजू सौ 500-700 किलो या हजार किलो तो ऐसे ही तुल जाता था इतने भारी बरकम बड़े बड़े होते थे और राजा बैठा दूसरे उस पर स्वर्ण का वो हुआ बड़े बड़े ब्राह्मण बुलवाए गए ब्राह्मणों को महाराज खूब सारा उन्होंने स्वर्ण बांटा स्वर्ण बांटने के बाद बोले अभी भी कहीं कुछ कमी नजर आ रही है महात्माओं से बात करके मालूम चला अरे नामदेव नहीं आए हैं आज परंतु नामदेव स्वर्ण का दान लेने के लिए क्यों आएंगे स्वर्ण का दान लेने ही नहीं आए जब स्वर्ण का दान लेने नहीं आए तो महाराज किसी संत ने उनसे कहा कि जाओ और ये कहो कि तुलसी का पत्र दे तो तुलसी के पत्र पे एक नाम लिखा कृष्ण एक नाम लिखा कृष्ण और उस कृष्ण को रख के उसके बाद किसी संत को भेजा कि जाए नामदेव को बुला के लेके आए नामदेव आए और नामदेव से कहा कि महात्मन मैं आपको तुलसी के बराबर स्वर्ण देना चाहता हूं तुलसी सहित नामदेव ने कहा ठीक है दे दो एक तराजू के पड़े पर तुलसी कृष्ण नाम लिख के रखी गई दूसरे पे पांच तोले दस तोले बीस तोले सौ तोले महाराज उस राजा के जितने भंडार में जितना सोना था सब रख दिया जिनको दाम दे रखा था पंडितों को ब्राह्मणों को उनका भी लेके रख दिया, लिया महाराज सबसे ले लिए सबसे सोना ले लिया सोना रख दिया और रखने के बाद तुलसी का वह तराजू का पल्ला है राजा कंफ्यूज क्या करूं भैया ये कैसे उठे नामदेव आके बोल रहे नाम धन से बड़ा कोई धन होता है क्या बेवकूफ इस कृष्ण नाम से बड़ा कोई धन नहीं है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो यहां पर महाराज ये रुपया डॉलर पाउंड चलते होंगे परंतु उस जगत के अंदर जो चलता है वह धन है नाम धन उस नाम धन को आप जितना कैश यहां करोगे वहां पर आपको महाराज उतनी इज्जत प्राप्त होती है दूसरा धन चलता ही नहीं नामदेव ने कहा कि इस सोने को देके हमें क्या तुल खरीदेगा अरे सबसे बड़ा धन तो यह नाम धन है इसी तुलसी के पत्र को कृष्ण नाम जिस पर लिखा है मुझे दे दे। इससे बड़ा कोई दान नहीं है मेरा भी जीवन कृत्य कृत्य क्रत हो जाएगा और मैं भी तुझे तो भरपूर रूप से आशीर्वाद दूंगा भा। कृष्ण नाम का वह पत्र उस राजा ने भगवान उस नामदेव को तो इस जीवन के अंदर समय कितना है गयो? अच्छा दस मिनट है अच्छा <laughs> इस जीवन के अंदर आपको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं हम भागते है किए है? खाना तो हमें महाराज साउथ इंडिया में जाओ तो केला के पत्ता पर तो ही मिल जाए आदमी जब फंसता है ना तो मछलियां खाके भी महाराज नाव में समुंदर में रह लेता है और बरसा के पानी से ही जीवित रह लेता है यह किवाड़ भी पापड़ के रूप में लगते हैं जब भूख लगती है तो उनको भी खा लेता है खाना तो गरीब को भी प्राप्त होता है हमारी लड़ाई किस वजह से है कि किस थाली में खाया जाए कि महाराज बेल्जियम से बनके आवे सेट की चाइना को से चांदी को कोस स्टील होएगी आदमी रहेगा तो वो लेटेगा तो छह फुट भाई छह फुट के हाँ बेड पर हाँ हमारे प्रसाद जी जैसा लम्बो गए तो एक साइज चाहिए ये तो क्वीन पे भी ना बैठ सके, सके नहीं तो लड़ाई सोने की नहीं है लड़ाई है कि महाराज बढ़िया से बढ़िया सुविधाएं मिलेंगे कैसे और आखिरी में आप लेके क्या जाओगे भैया खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे ना माता जाएंगी ना पिता जाएंगे आपके सन ना आपकी वह पत्नी जाएगी गेट तक रहेगी और गेट से रोते रोते आपकी लाश को विदा कर देगी इस शरीर की तो तीन गतियां होती हैं पहली गति है महाराज जला दिए जाओगे दूसरी गति कौन सी है महाराज ज्यादा हमारा लाश हुई फेंक देंगे कीड़े मकोड़े खा जाएंगे ज्यादा हुआ तुम्हारा गड्ढे में गाड़ देंगे लगा रहता है महाराज कौन सा प्रोडक्ट अपने शरीर पे कौन सा लगे वो बाल वैसे हैं कौन कौन से से कौन से ब्यूटी पार्लर में जानो है और कौन से हबीब या कौन से पे महाराज बाल तुम्हारे शरीर से पसीना निकल जाए ना तुम्हारा कितना भी बड़ा प्रेमी क्यों ना हाथ लगाए तुमसे प्रेम लगाएगा सात समुद्र पहाड़ से भी तो ता, चांद तारे तोड़ लाए परंतु सच में बताऊं तो नाक भी योगी तो दूध भी दूर रहेगा मल्ल का शरीर है भाई क्या सुगंधी निकलती है, है यही सोचते हुए मैंने कहा यार बूढ़े है जवानी सूझ रही है अति है अति है जीवन के अंदर सत्यता देख के भी आप सत्यता नहीं देखते हैं कैसे नहीं देखते हैं मालूम है आत्मा है शरीर तो संवार लिया पर अगर आत्मा आपके शरीर का अंग है तो उसे कब सवारे आत्मा का तो जो आखिरी पता है वह परमात्मा है आपने कितना काम करा उसे सवार के परमात्मा के पास भेजने का आपने कितने महाराज अच्छे प्रोडक्ट लगाए हो जिस दिन मर जाओगे ना आपके लोग भी आपको छूने के बाद नहाने के लिए जाएंगे कि मैंने अपवित्रो आदमी को छुआ है आपके अंदर जरूरी क्या था उस समय जब तक आत्मा थी आपके लोगों ने आपको प्रेम करा जिस दिन आत्मा चली गई आपके ही लोगों ने आपको जाके जिंदा जला दिया जिंदा नहीं मरे भाई में जला दिया <laughs> <laughs> आपके अपने जलाते हैं ही जलाते हैं जीवन के अंदर हमने बहुत माता पिताओं को देखा जीवन में हम कितनों के माता हम कितनों के माता पिता हुए कितने हमारे माता पिता हुए जीवन का दे नहीं कि भाई हम अपने माता पिता के ममत्व में लगे रहे सेवा बहुत जरूरी है माता पिता की ये नहीं कह सेवा जरूरी नहीं है सबसे पहले माता पिता की सेवा करनी चाहिए भगवान श्री राम भगवान श्री कृष्ण ने सेवा सबसे पहले से सिखाई है माता पिता ममत्व नहीं सिखाया ममता में लगी है नहीं माता पिता की सेवा कर दी है सब कुछ दे अपना श्रवण कुमार बन गए श्रवण कुमार भी ना बन पाए सच्ची में तो ममता लगी है शरीर को पे आप कितना ध्यान देते हैं आप खुद स्वयं देखिए आप अगर स्पिरिचुअलिस्ट हैं एथिस्ट भी हैं आप क्या यह है? मानते हैं कि आत्मा होती है अगर आत्मा होती है आप इसे मानते हो तो आत्मा को कैसे संवारा जाता है यह है बात शास्त्रों के अंदर लिखी है उसे क्यों नहीं मानते और शास्त्र इस बात को कहता है आत्मा का परमात्मा से मिलन सिर्फ हरे राम से होता है इस कलयुग के अंदर इसके अंदर गति अनहर गति और दूसरी है ही नहीं है परंतु सब कुछ सुन लिया सब कुछ बार बार समझ लिया आखिरी में बुद्धि तो वहीं अटकी हुई है ना कि शनि पे अभी जाके तेल चढ़ाना है, क्योंकि उतारने है, बड़ी बड़ी नग पहनने हैं बड़ी बड़ी अंगूठिया डालनी है लगे हुए हैं भारी भरकम चीजों को करने में अरे जो सरलतम चीज है जो एक बार ना चाहते हुए भी भगवान का लेके भगवान की गोदी में बैठा देती है उसी को करने से आज मैं अपने भगवत स्वरूप श्री श्रीनाथ जी से यही प्रार्थना करूंगा श्री राधार देव से यही प्रार्थना करूंगा कि भगवान किसी भी रूप में हम सभी भक्तों के जीवा पर अपने नाम को दे दें उसका दान कर दें कि जाने और अनजाने में भी अगर आपका नाम हमारे जीवा से निकले तो कभी आपकी गोद ही हम सबको प्राप्त हो और हमें कुछ भी नहीं चाहिए जय जय श्री राय जय श्री राय जय श्री रा <laughs> so I told you guys that the last 10 minutes would never end for us. <laughs>